संक्षिप्त महाभारत आदि पर में देवता दानव पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति जन्मेदे ने कहा भगवान मैं देवता दानव गंधर्व अपसरा मनुष्य यक्ष राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए तो वे श्यम जी ने कहा अच्छा मैं स्वयं प्रकाश भगवान जी को प्रणाम करके देवता आदि की उत्पत्ति और नाश की कथा कहता हूं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि अत्रि अंग्रा पुलस पुलाय क्रतु को तुम जानते ही हो मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई है दक्ष प्रजापति की तेरह कन्याओं का नाम था अदिति दिति धनु काला धनायु सिंहिका क्रोधा प्राधा विश्वा कपिला मुनि और कद्रु इनसे उत्पन्न पुत्र पुत्रों की संख्या अनंत है अदिति के बारह आदित्य हुए उनके नाम है धाता मित्र अरयम्मा शक्र वरुण अंश भाग्यवी वसवान पूषा सविता त्वस्ता और विष्णु इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे का एक पुत्र पुत्र था हिरण्यकश्यप, उसके पांच थे प्रहलाद सरलाद अनुलाद शिबी और बाशकल। प्रहलाद के तीन पुत्र थे विरोचन कुंभ और निकुंभ विरोचन का बलि और बलि का बानासुर बानासुर भगवान शंकर का महान सेवक था वे महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है दनों के 40 पुत्रों में वी विप्रचित सबसे बड़ा ये शस्सी और राजा था दानों की संख्या असंख्य है सिंहका से राहु हुआ जो सूर्य चंद्रमा को ग्रस्ता है क्रोधा से सुचंद्र चंद्रहंता और चंद्र परमर्दन आदि पुत्र पोत्र हुए क्रोधवश नाम का एक गण भी हुआ था धनायु से चार पुत्र हुए विक्षर बल वीर और वृतासुर काला से विनाशन क्रोध क्रोधहंता, हंता क्रोध शत्रु और काल के नाम से प्रसिद्ध असुर हुए भेगो ऋषि से असुरों के प्रोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ इनके चारों पुत्र जिनमें त्वस्टाधात और अति पर धानते असुरों का यज्ञ याग कराया करते ये असुर और सुरवंश की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार है इनके पुत्र पुत्रों की गणना संभव नहीं है क्षर अरिष्टी गरुड़ अरुण अरुणी और वार्नी ये वारणी कहलाते कुलिक आदि सर्व कद्रु के पुत्र हैं। भीमसेन उग्रसेन सुपर्न, नारद आदि देव गंधर्व कश्यप पत्नी मुनि के पुत्र हैं ये सभी बड़े कीर्तिमान बलवान और जितेन्द्रिय हैं प्राधा की दक्ष कन्या से भी अनवद्या मनुवंशा आदि कन्याय और सिद्ध पूर्ण बरही और देव गंधर्व उत्पन्न हुए अलंबुषा मिश्रकेशी तिलोत्मा अर्ना रक्षता रंभा मनोरमा केशनी सुरता सुबाह सुप्रिया आदि अप्सराएं और अतिबाहु हाहा और अतिबाह ये चार गंधर्व भी हुए कपिला से गौ ब्राह्मण गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुईं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी इनमें सर्प, सुपर्ण, रुद्रम, मरुत और गौ ब्राह्मण आदि सभी हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूं उनके सातवें पुत्र थे स्थानु स्थानु के परम तेजस्सी ग्यारह पुत्र हुए महाव्याध सर्प निरि अजैकपाद पिनाकी दहन ईश्वर कपाली स्थानु और भाव इन्हें ही रुद्र कहते हैं अंग्रा के तीन पुत्र हुए बृहस्पति हुए पुलस के राक्षस वानर किन्नर और यक्ष हुए पुला के शलभ सिंह किम्पुरुष व्याघ्र यक्ष और भेड़िया जाति के पुत्र हुए कृतु के बाल खिले हुए ब्रह्मा जी के दाए अंगूठी से दक्ष और बाय से उनकी पत्नी का जन्म हुआ उन पत्नी से दक्ष की 500 कन्याएं कन्या हुई पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाए उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से 27 का चंद्रमा से 13 का कश्यप से किया था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 ध्रुव सोम एह अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास। ध्रुव की मां का नाम सोम की मां का मनसुनी, की मां का रता अनिल की मां का स्वासा अनल की मां का शांडली तथा प्रत्युष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था धर के दो पुत्र हुए द्रवीण और व्य व्रुव के काल सोम के वर्चा वर्चा के शिशिर प्राण और रमन नाम के तीन पुत्र हुए के चार पुत्र ज्योति शाम शांत और मनी अन के कुमार हुए कृतकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया था इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं इनके तीन पुत्र हुए शाक विशाख और नैगमे अनिल की पत्नी शिवा से मनोजब और अभिज्ञात नाम के दो पुत्र हुए प्रत्युष के पुत्र थे देवल ऋषि उनके भी दो पुत्र हुए थे शमामा और मनीषी बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी और योगनी थी वही प्रभास की पत्नी हुई उसी से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया है मनुष्य भी उनकी कारिगरी के आधार पर अपनी जीव का करते हैं भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहनी स्तन से मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे उनके तीन पुत्र हुए शम काम और हर्ष उनकी पत्नियों का क्रमश नाम था प्राप्ति रति और नंदा सूर्य की पत्नी वडवा घोड़ी से अश्विनी का जन्म हुआ अदिति के बारह पुत्रों की गणना की जा चुकी है इस प्रकार बारह आदित्य आठ वसु ग्यारह रुद्र प्रजापति और वशठकार ये मुख्य तैतीस देवता होते हैं इनके गण भी है जैसे रुद्रगान साधगान मरुदगान वसुगण भारत गान, गान, गान, वसु गान, गान विश्वदेव गण गरुड़ अरण और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है अश्विनी कुमार औषधि और पशु आदि की गिनती गोहक में है। इन का कीर्तन करने से सारे पाप जाते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे भ्रिगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त चेवन नामक पुत्र हुए ये अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे उनकी पत्नी का नाम था आरनी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 शुक्र की पुत्री देवी वर्णा की पत्नी हुई उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का सुरा जब प्रजा अन्न के लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगी तब उस सुरा ने विहीन अधर्म की उत्पत्ति हुई जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है अधर्म की पत्नी का नाम था नि उसके तीन बड़े भयंकर पुत्र थे भय महाभय और मृत्यु मृत्यु के पत्नी पुत्र कोई नहीं है तामरा की पांच कन्याएं कन्या काकी शेनी भासी धृतराष्ट्री और शुकी। काकी से उलोग शैन से बाज भासी से कुत्ते और गीद धृतराष्ट्री से हंस कलहस एम चक्रवात और शुकी से तो, -तो का जन्म हुआ क्रोधा से सौ न्याय हुए मृगी मृगबंदा म्रिग हरी भद्रमणा मतंगी सुरसा। मृगी से मृग से रीच, और श्रीमर, छोटी जाति के मृग भद्रमना से रावत हाथी हरी से चंचल घोड़े वानर एवं गौ के समान पूछ वाले दूसरे पशु तथा शारदोली से सिंह, बाघ और गेंडे उत्पन्न हुए मतंगी से सब के हाथी और शेता से शेत दिग्गज हुए सरवी से रोहिणी गंधर्वी विमला और अन्ला नाम की चार कन्याएं कन्या रोहिणी से गाय बैल गंधर्वी से घोड़े अनला से खजूर ताल हिंताल ताली खजूर का सुपारी और नारियल ये सात पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए अन्ला की पुत्री शुकी ही तो की जन्नी हुई सुरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ अरुण की भार्य श्रेणी से संपत्ति और जुटाई हुए कद्रों से सर्पों की उत्पत्ति तो कही जा चुकी है इस प्रकार मुख्य मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया इस वृत्तांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है और अंत में उत्तम गति मिलती है संक्षित महाभारत के आदिपर्न में देवता दानव आदि का मनुष्य के रूप में अंश अवतार करण की उत्पत्ति वर्णन करता हूं कि किन किन देवता दानव ने किन किन मनुष्य के रूप में जन्म लिया था दानवराज परचि जरासंद और हिरना शिशुपाल हुआ था सरलाद शल्य और अनुरद ध्रिज हुआ था शिवी दैत्य राजा के रूप में भगदत्त हुआ था काल कंस के रूप में रूप धारण किया था भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य उन्ण हुए थे वे श्रेष्ठ धनुर्धन उत्तम शास्त्रवीता और परम तेजस्वी थे उनके यहां महादेव यम काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वस्थाम का जन्म हुआ था विशिष्ट ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से आठो वसी ऋषि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुई उनसे सबसे छोटे भीष्म थे वे कौरवों के रक्षक वेदवेता ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे उन्हें भगवान परशुराम जी से युद्ध किया था रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था द्वापर युग के अंश से शक्नी का जन्म हुआ था मरदगन के अंश से वीरवार सत्यवादी सात की कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भसम किया श के द्राक्षों ने दर्योधन के सौ भाइयों के रूप में जन्म लिया था धीरा का वह पुत्र जिसका नाम था वेश्या के घर से उत्पन्न इनसे अलग था धर्म के भीमसेन वायु के अर्जुन इंद्र के और नकुल से देव अश्विनी कुमार के अंश से उत्पन्न हुए थे चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था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 मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा नर ना नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रवियों का भेदन करेगा और घमासन युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा दिन भर युद्ध करने के बाद सायकाल में वह मुझसे आ मिलेगा इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया जन्मेजे वही आपके दादा अभिमन्यु थे अग्नि के अंश से ध्रषुम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था विश्व देवगन द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रीति सुत्सोम सुम श्रुतकीर्ति शानिक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे वसुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था उनकी एक अनुपम रूप कन्या थी जिसका नाम था शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहां पहले प्रथा का ही जन्म हुआ इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया जिस समय प्रथा छोटी थी अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा का सत्कार करती एक बार प्रथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की उनकी सेवा से जिति ऋषि बड़े प्रसन्न हुए को एक मंत्र बतलाया और कहा कि उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर प्रथा कुंती को बड़ा कुतूहल हुआ उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आवाहन किया सूर्यदेव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया जिससे उन्हीं के समान तेजस्सी को चरकुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपा कर नदी में बहा दिया अधीरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसैन रखा था वही पीछे करण नाम से प्रसिद्ध हुआ मैं अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता हुआ वे बड़ा उदार सत्य प्रकर्मी और बुद्धिमान था जिससे जप करने के लिए बैठता उसमें ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता था एक दिन की बात है करण जप कर रहा था देवराज इंद्र सारी प्रजार अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शीर के साथ उत्पन्न क्वच कुंडल मांग लिए तो करण ने अपने शीर से चिपके कवच को उद्धेड़ कर और कुंडल उतार कर दे दिए उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा कि हे अजीत शक्ति देवता असुर मनुष्य गंधर्व सर्प राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा तभी से वह वे, वे के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह श्रेष्ठ योद्धा दुर्योधन का मंत्री सखार श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था देवादिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान जी के अंश से वसुदेव श्री कृष्ण महाबली बलदेव जी शेष के अंश थे सनत कुमार जी हुए यदुवंश से और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में उत्तीर्ण हुए थे इंद्र के आज्ञा अनुसार अबसराव के अंश से सोलह हजार उत्पन्न हुई थी राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी कुंती और मादरी के रूप से सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। पांडवों की माता हुई मती का जन्म राजा सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था इस प्रकार देवता असुर गंधर्व अपसरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए संक्षिप्त महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह जनमेजे ने कहा भगवान मैंने आपके श्रीमुख से देवता दानव आदि के अंशों द्वारा अवतारित होने की कथा सुन ली अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूं वैश्यंपायन जी ने कहा जन्मेजे पूर्वंश का प्रवर्तक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 कर्मनिष्ठे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंत्राचल को उखाड़ धारण कर सकता था वह गदा युद्ध के प्रक्षेप विषेप परिक्षेप और अभिषेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था घोड़े हाथी की सवारी में कोई उसका सानी नहीं था मैं विष्णु के समान बलवान सूर्य के समान तेजस्वी समुद्र के समान अशोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता था एक दिन की बात है माँ राजा दुष्यंत अपनी चित्रंग्नि सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला यह उपवन बड़ा ही सुंदर था वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे दूरवा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी सुंदर सुंदर पक्षी मधुर मदुरसरों से चहक रहे थे कहीं कोकलों की कुहू कुहू तो कहीं भोरों की गुंजार राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ पड़ी उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी बाल आदि ऋषि यज्ञशाला पुष्प और जलाशों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी सामने ही मालनी नदी बह रही थी जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यानमदे देवताओं की पूजा कर रहे थे राजा को ऐसा मालम हुआ मानव मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूं दुष्यंत के नेत्र मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थी इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कन्या वृषि के एकांत और मनोरम आश्रम में मंत्री और प्रोहितों के साथ प्रवेश किया दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर चला गया वहां उस समय कन्व ऋषि उपस्थित नहीं थे उन्होंने आश्रम को सुना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा यहाँ कौन है दुष्यंत की आवाज़ सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्नी के विश्व में आश्रम से निकली उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा स्वागत है फिर उसके आसन पाद्य और अध्यय के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वस्थ और कुशल के संबंध में प्रश्न किया स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्वी कन्या ने तनिक मुस्कुरा कर कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं राजा दुष्यंत ने सन्मान सुंदरी एवं मदर भाषणी कन्या की ओर देखकर कहा मैं परम भाग्यशाली महर्षि कन्व का दर्शन करने के लिए आया हूं मैं इस समय कहाँ है कृपा करके बतलाइए तो शिकुंतला ने कहा मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए तब उनसे मिल सकेंगी। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने कहा सुंदरी तुम कौन हो तुम्हारे पिता कौन हैं और किसलिए लिए यहां आई हो तुमने मेरा मन मोहित कर दिया है मैं तुम्हें जानना चाहता हूं शिकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा मैं महर्षि कन्व की पुत्री हूं राजा ने कहा कल्याणी विश्ववंद महर्षि कन्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है परंतु वे नहीं ऐसी दिशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो सिकंतरा ने कहा राजन एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कनौन ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी उससे मैं जान सकी हूं कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र ने उनके तप में विघन डालने के लिए मेनका नाम की अवसरा भेजी थी उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ माता मुझे वन में छोड़कर चली गई तब पक्षियों ने सिंह व्याघ्र और भयानक जंतुओं ने मेरी रक्षा की थी इसलिए मेरा नाम शिकुंतला पड़ा महर्षि कन्व ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया शेर का जनक प्राणों का रक्षक और अन्नदाता ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं इस प्रकार मैं महर्षि कन्व की पुत्री हूं तो संत ने कहा कल्याणी जैसा तुम कह रही हो तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ सुंदरी तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो राजाओं के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है शिकुन्तला ने कहा मेरे पिताजी इस समय यहां नहीं हैं आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे तो दुष्यंत ने कहा मैं तुम्हें चाहता हूं यह भी चाहता हूं कि तुम मुझे स्वयं वरन कर लो मनुष्य स्वयं ही अपना हितेशी और जिम्मेवार है तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो शिकुतला ने कहा राजन यदि आप इसे ही धर्म पथ समझते हैं तो मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए मैं सच सच कहती हूं कि आप ये प्रतिज्ञा कर लीजिए मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही ये युवराज बन जाएगा तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूं तो दुष्यंत ने कुछ सोचे विचारे बिना ही प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शिकुतला का पानी ग्रहण कर लिया दुष्यंत ने उसके साथ घ के बारंबार ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतरंगनी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा इस प्रकार कैसे दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कन्व ये सब सुनकर ना जाने क्या करेंगे थोड़ी देर बाद महिर्षि कन्व आश्रम पर आ पहुंचे परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई त्रिकाल दर्शिकंद ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शिकुंत्रा से कहा बेटी तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है क्षत्रियो के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है दुष्यंत एक धर्मात्मा उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है उनका संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा जब वे शत्रु पर छड़ाई करेगा उसका रथ कहीं भी नहीं रुकेगा शिकुंतला के कहने पर महिर्षिकंद ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे वैश्यंपायन जी कहते हैं जन्मे जी समय पर शिकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ वह अत्यंत सुंदर बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था महिर्षिकंद ने विधि पूर्वक उसके जात संस्कार किए उस शिशु के दांत सफेद सफेद बड़े नुकीले थे कंधे सिंह के समान से थे दोनों हाथ में चक्र का चिन्ह था तथा तो सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था मैं ऐसा जान पड़ता मानो कोई देवकुमार हो मैं छे वर्ष की अवस्था में ही सिंह बाघ सुकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था कभी उन पर चढ़ता कभी डांटता और कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देख उनका नाम सर दमन रख दिया मैं बड़ा विक्रमी, विक्रमीज और बलवान था बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कर्ण से कहा अब यह युवराज होने के योग्य हो गया फिर उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि शिकुंतला को पुत्र के साथ उनके पति के घर पहुंचाओ कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति चरित्र और धर्म का घातक है शिष्यों ने आज्ञा के अनुसार शकुंतला और दमन को लेकर हस्तनापुर की यात्रा की सूचना संकृति के बाद शकुंतला राज्यसभा में गई और ऋषि के शिष्य लौट गए शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया कि राजन ये आपका पुत्र है आप इसे युवराज बनाइए इसल्य तो कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए शिकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा अरे दुष्ट आपसी तू तो किसकी पत्नी है मुझे तो कुछ भी सम्मरन नहीं है तेरे साथ धर्म अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है तू तो जा ठहर अथवा जो तेरी मोज हो सोकर दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी तो शिकला बेहोश सी होकर खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी हो गई उसकी आंखें लाल हो गई होट फड़कने लगे वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी थोड़ी देर दे ठहरकर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली महाराज आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं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 में सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं पाप करके ये समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है घोर अज्ञान है देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखना और जानते हैं सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि अंतरिक्ष पृथ्वी जल हृदय यमराज दिन रात संध्या धर्म ये सभी मनुष्य के शुभ शुभ कर्मो को जानते हैं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 पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में सेम पति का ही जन्म होता है इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्जों को और पिता को भी तार देती है इसी से संतान का नाम पुत्र है पुत्र से स्वर्ग पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है पर से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो पुत्रवती हो पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो पत्नी पति का अर्धांग है उसका एक श्रेष्ठतम सखा है पत्नी के द्वारा धर्म अर्थ काम की सिद्धि होती है मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं ग्रस्ती बनती है सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है पत्नी ही एकांत में मधुरभाषी सखा धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का, का काम करती है बटोइयों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है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 चीटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं उन्हें फोड़ती नहीं है आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है वैसा कोमल वस्त्र पत्नी और जल के स्पर्श से नहीं होता ये पुत्र आपका स्पर्श करे राजन मैंने इस पुत्र को तीन वर्ष तक अपने घर में धारण किया है ये आपको सुखी करेगा इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक सो अक्ष में यज्ञ करेगा जातकर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वे सब आपको मालूम हैं। पिता पुत्र को अभिमंत्रित करता हुआ कहता है तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो तुम मेरे हृदय की निधि हो मेरा अपना ही नाम है पुत्र बेटा तुम सौ वर्ष तक जियो जीव। मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है इसलिए तुम सुखी रहकर सौ वर्ष तक जियो यह बालक आपके अंग से ही आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते मैं मेनका की कन्या हूं अवश्य मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिससे बचपन में मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रही हैं आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी परंतु ये आपका पुत्र है इस बच्चे को मत छोड़िए दुष्यंत ने कहा शकुंतले मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है स्त्रियां तो प्यारा प्राय झूठ बोलती हैं तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा तुम्हारी एक ही बात विश्वास करने योग्य नहीं है मेरे सामने इतनी रिठाई कहा महर्षि विश्वामित्र कहा मेनका और कहा तेरे जैसी साधारण नारी चली जा यहां से इतने थोड़े दिनों में भला ये बालक शाल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है चा चा चली जा शकुंतला ने कहा राजन कपट मत करो सत्य सहस्त्रों अश्वेघ से भी श्रेष्ठ है सारे वेदों को पढ़ लें और सारे तीर्थों में स्नान कर लें। फिर भी सत्य उससे बढ़कर है सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं झूठ से बढ़कर नहीं भी कुछ नहीं है सत्य सेम पर ब्रह्म परमात्मा है सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो सत्य सदा तुम्हारे साथ रहे यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती राजन मैं कहे देती हूं कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा इतना कहकर कश कुंतला वहां से चल पड़ेगी इसी समय ऋतिक प्रोहित आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा माता तो केवल ठोंकनी के समान है पत्र पिता का ही होता है क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है तुम तो पुत्र का पालन पोषण करो शिकला का अपमान मत करो अपना उरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है सचमुच तुम्हें इस बालक का गर्भाधान किया था शिकुंतला की बात सरता सत्य है तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गिरी उन्होंने पुरोहित मंत्रियों से कहा आप लोग अपने कानों से देताओं की वाणी सुन लें मैं भी ठीक ठीक यही जानना और समझता हूं कि यह मेरा पुत्र है यदि मैं केवल शिकुतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया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 लोग समझने लगते कि मैंने मोहित तो होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था इसलिए तुमने प्रणय कोप मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं इस प्रकार का कर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र भोजन आदि से संतुष्ट किया समय पर भरत का हुआ दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और धर्म का पालन करके अनु अनुतम यश लाभ किया वे सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था उसने इंद्र के समान अनेको यज्ञ किए महिषिकंद ने भरत से गोविंद नामक अश्य यज्ञ कराया उसमें सभी को दक्षिणा दी गई थी परंतु महिषि कन्नों को सास्त्र पदम मोहरे दे थी। से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए उनके नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए उनके वंश में अनेकों ब्रह्म ज्ञानी हुए जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं मैं मुख्य मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजांग का ही वर्णन करता हूँ संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में दक्ष प्रजापति से यति तक वंश का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं जन्मे जी अब मैं भरत कुरु पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ ये बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष दक्ष प्रजापति ही हुए। उपदेश करके विरक्त बना दिया तब उन्होंने पचास कन्या उत्पन्न की उन्हें उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की पर उनका विवाह किया ये बात कही जा चुकी है कश्यप से तेरह कन्याओं का विवाह किया था कश्यप की पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे। विवस्वान के पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्य वंश मनुवंश के नाम से कहलाया ब्राह्मण छत्री आदि सभी मानव कहलाते हैं ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया है मनु के दस पुत्र थे वेन इलाकन्या और और दृष्ट मनु के के पुत्र भी थे वे आपस की फूट कारण लड़ मरे इलाचे नाम का पुत्र हुआ इला पुरुर्वा की माता और पिता दोनों ही थी पुरुर्वा समुद्र के तेरह दीपों का शासित था वे मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। आपने के से से उन्मत्त होकर ने ने ब्राह्मणों का बहुत बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सनत कुमार जी ब्रह्मलोक आकर उसे समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा ऋषियों ने क्रोधित तो होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया ये वही पुरुर्वा है जो स्वर्ग से तीन प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था उसके उर्वशी के गर्भ से छह पुत्र हुए आयु, धीमान, अमावसु, वनायु और शतायु आयु की पत्नी का नाम सरभानवी था और उसके पांच पुत्र हुए नहुष वृद्ध शर्मा रजी गै और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया उनके राज्य में सभी सुखी थे चोर और लटोरा का बिल्कुल भय नहीं था उन्हें अभिमान वश ऋषियों से पाल की धुआई यही उनके नाश का कारण बन गया यों तो उन्होंने तेज तपस्या और बाल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था के छ पुत्र हुए यति संयाति ऐ या और ध्रुव यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र या राजा हुए उन्हें बहुत से यज्ञ किए और बहुत बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया उनके दो पत्नियां थी देवयानी और सन्मिष्टा देवयानी से दो पुत्र हुए यदु और तरवसु तो से से तीन पुत्र हुए अनु और पुरु। जनमेजे ने पूछा हमारे आती, ब्रह्मा से थे। उन्हें शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से जो ब्राह्मणी थी कैसे विवाह किया यह अनहोनी घटना कैसे घटित हुई आप कृपा करके वृत्तान्त सुनाइए तो वह चंपार कहा जन्मेजी आपके लिए देवतार असुर आपस में लड़ भेड़ रहे थे। देवताओं ने अपने विजय के लिए अंगीरस बृहस्पति को और असुर ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड रखते थे जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था उन्हें बृहस्पति जीवित नहीं कर सके शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे परंतु बृहस्पति नहीं इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे यह प्रार्थना कि भगवान हम आपकी शरण में हैं आप हमारी सहायता कीजिए देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके कच्छ शुक्राचार्य के पास किया और उनसे निवेदन किया मैं महिर्षि अंगिरा का पुत्र और देव गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ मेरा नाम कच्छ है आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए मैं एक हजार वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा स्वीकृति दीजिए तो दीजिएाचार्य ने कहा बेटा स्वागत है मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूँ कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है का आज्ञा के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया वे अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही गुरु पुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता पांच सौ वर्ष बीत जाने पर दानों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है उन्होंने चिड़कर गोचराते समय बृहस्पति जिसे द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया गंवे बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई देवयानी ने देखा कि गौवे तो आ गई पर कच्छ नहीं आया तब उसने अपने पिता से कहा पिताजी आपने अग्निहोत्र कर लिया सूर्यअस्त हो गया गांव बिना रक्षक के ही लौट आई किंतु कच्छ रह गया निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या मैं स्वयं मर गया पिताजी मैं आपसे सुगंध खाकर सच सच कहती हूं कि मैं बिना कच्छ के नहीं रह सकती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 देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्ता इस प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जला दिया तीसरी बार असुरों ने नई की उन्होंने को काटकर आग से जलाया और उसके शीर की राख वार्नी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी देवयानी ने पिता से पूछा पिताजी फूल लेने के लिए कच्छ गया था लोटा नहीं कहीं मैं फिर तो नहीं मर गया मैं उसके बिना जी नहीं सकती मैं ये बात सुगंध खाकर कहती हूँ तो शुक्राचार्य ने कहा बेटी मैं क्या करूं असुर उसे बार बार मार डालते हैं देव यानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई तो शुक्राचार्य ने कहा बेटा तुम सिद्ध हो देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है यदि तुम इंद्र नहीं हो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 मैं आपका कृतज्ञ हूँ तो क्रोध होगा की धोखे से श्राप पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच को ही पी गया उसने उस समय ये घोषणा की, की आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा ब्राह्मणों देवताओं और मनो की संतानों सावधानी के साथ सुन लो आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए ये इस धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है कक्ष संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने पर उन्हीं के पास रहा समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे सर्क जाने की आज्ञा दे दी जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा ऋषि कुमार तुम सदाचार कुलीनता, विद्या तपस्या के उज्जवल आदर्श हो मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूं मैंने गुरु ग्रह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं अब तुम स्नातक हो चुके हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तुम्हारी सेविका हूं आप विधि पूर्वक तुम मेरा पानी ग्रहण करो कच्छ ने कहा बहन भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी तुम मेरे लिए पूजनीय हो जिस गुरुदेव के शीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो कभी कभी पित्र भाव से मेरा समरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना तो देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो मैं तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी तो कच्छ ने कहा बहन मैंने गुरुपुत्री समझ ही अस्वीकार किया है कोई दोष देखकर नहीं